आज इस शनि के साथ आगे भी जाने तू भी जाने तू जो भी है बस यही सुपर्म है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास आज जाने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 नमस्कार आप सुन रहे मैं हूँ आपका हम सफर सनी लेकर आया हुई का सफर और हमारे साथ आज के खास मेहमान इस एपिसोड में जुड़ने वाले है विवाजी जी हाँ विवाजी हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सनी आपको और हमारे खाबो का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार नमस्कार <laughs> जी बहुत ही अच्छा लगा आपके अंदाज को देखकर हमें खुशी हुई और मैं चाहूंगा कि अब कार्यक्रम की शुरुआत में जो आप सुनाने वाले हैं किस गीत को लेकर आई हैं और कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं पहला गाना है मेरे पास ना ये चांद होगा रहेंगे ये बहुत ही सुंदर गाना है क्या और ये दुनिया तक एक दूसरे के साथ होने का वादा किया जा रहा है इस काले में हुँ, प्यार, है, प्यार के भाव है, अपनायत है और साथ निभाने का अटूट वादा है हु, हु, हु, जमाना अगर कुछ भी कहे तो क्या मगर तुम ना कहना हमें बेवफा बिछड़ के चले जाएं कहीं ये ना समझना मोहब्बत नहीं ब्यूटीफुल जी ये नाइनटीन का जो फिल्म है शर्त इस अल्बम का ये गाना है तो मुझे लगता है कि उस समय का 50s का मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कौन हीरो थे किसने गाया था लेकिन फिर भी इसके संगीतकार और गीतकार के बारे में तो बता ही सकता हूँ एचएस बिहारी साहब ने इसे लिखा था हेमंत कुमार साहब ने इसे आवाज़ दी थी और हेमंत कुमार साहब ही इसके संगीतकार भी रहे तो चलिए ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आपने याद कराया कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा फील कराएगा तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप है आवाज खुश रहो खुशिया बाटो आ, छ कर चले जाए तुम से कहीं तो ये ना समझ नाम हो बत नहीं जहां भी रहे तुम ना कहे होगा सितम हमने पहेले न जाना बना भी न था जल गया शिया नब मब के मारे रहेंगे नए चांद होगा नारे ना रहे मगर हम हमेशा तुम्हारे चांद आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज़ सात एफएम खुश रहो खुशिया बांटो अपने सपनों को जिंदा रखिए अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी अपने आप है। <laughs> तो हैं क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया था और ये हेमंत कुमार साहब का खूबसूरत तो जो आवाज है वो सुनने का बहुत ही अच्छा लगा मैं एंड ऐसे जो गीतकार संगीतकार है आप नहीं है और इसका गम है लेकिन उनके गाने हैं तो उन्हें याद करने में और उनकी बातों को उनके लेजे को उनके सुनने में एक अलग फील आता है तो अगला गाना कौन सा है आपके पास विभाजी अगला गाना है मेरे पास एक मोटिवेशनल सॉन्ग है नदिया चले चले चले चले रे रे धारा तारा तुमको चलना होगा जी, माझी गाना जैसे किस्ते बढ़ाते हुए माझी वो गाना गा रहे हैं और इसमें भाव है दुनिया चलने का ही नाम है सभी चलने हैं चांद तारे नदिया और हमें भी चलते रहना है का संदेश है चलने से ही मंजिल मिलेगी रुकावटे आए भी तो क्या है भाव में रहते रहना है पूरा चलेगा तो चल देगी राहें मंजिल को तरफेंगी तेरी निगाहे कुछ को चलना हो अः विभा जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी ये गाना सुनकर एक बहुत ही एंजॉय करेंगे और मुझे लगता है ये गाना जो है नाइनटीन का आपने याद कराया है सफर इस एल्बम का है और इंदिवर साहब ने इसे लिखा था मन्नाडे साहब ने गाया था कल्याण जी आनंद जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना हमारे सभी श्रोताओं के लिए खुश रहो खुश या चले चले रे धारा वो तो नदियाँ चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा कहीं भी ठहरता नहीं है जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है आधी से तू पास डरता नहीं है तू न चलेगा तो चलते बिरा चलना होगा तुझको चलना होगा मुझको चलना होगा मुझको चलना होगा। जो भी रुका फिर गया वो दिल में नाव तो क्या कह जाए चले, चले रे धारा चलना चले, चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा कलाकार खुश खुश थे राजेश शर्मिला टैगोर फिरोज खान और अशोक कुमार जी हाँ उस समय ये गाना जो है बहुत पॉपुलर रहा और इस सफर अल्बम का जो सभी गाने जो है बहुत ही हिट थे लेकिन हम लोग आज जो आपको गाना सुनाया वो भी एक मोटिवेशनल गाना है जैसे कि रिबा जी ने बताया और ये जो है फिल्म विशेष असित सेन की निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और बहुत ही अच्छा फिल्म था ये उस समय जिसे आप अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा बहुत ही प्यारा सा है फिल्म तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास में गजल है। और गजल फिल्म से ही है अच्छा, बड़ी अच्छा। बहुत ही खूबसूरत गजल है नगमा शेर की पेश और इसमें सुनील दत्त जो एक लेखक होते हैं और इसमें शायरी बहुत बहुत ही दिल लुभाने वाले अंदाज में की हुई है अच्छा <laughs> उसमें मोहब्बत है अपनापन है और बहुत ही खूबसूरत शादी है इसमें <laughs> के उजालों को मस्त की ये रात किसे पेश कर <laughs> क्या बात है चलिए बहुत ही प्यारा सा गजल आपने याद कराया है अच्छा लगा आज तो हम लोग जैसे मोटिवेशनल है गजल है और एक सुदिंग गाना आपने शुरू शुरू में हेमंत हेमंत दा, का... दा, दा का... का सुना के आपने एक नया मोड़ ही दे दिया इस एपिसोड को तो आइए ख्वा के सफर इस कार्यक्रम को का आप सुनाए हैं मैं हूँ आपका हम सफर सनी और मेरे साथ हम सफर है जी और बहुत ही प्यारे कलेक्शन उनके पास हैं जिसको एक एक करके वो सुना रही हैं और डर मुझे भी लगता फासला देखकर पर मैं बढ़ गया रास्ता देखकर खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देख कर, आप सुनाए है रे जो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो एफएम खुश रहो खुश बाटो। जी साथियों का का का का गजल आपने सुना शाहिद साहब साहब लिखा कर कर गाया मदन मोहन संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो चलिए आप विभाजी की तरफ चलते हैं एक और कौन सा गाना उनका है उनके पास ये बिल्कुल लड़कपन वाला गाना लेके आई हूँ मैं अच्छा। डिफरेंट है आप खुद तो ही अंदाजा लगाना इसमें क्या है मैं लड़क जय है तो मनवा में कसर भी भी करी। इसका इस पर इसके इसके लफन भी आपको उसकी बारीकी में जाना पड़ेगा और इसमें दिलीप को मैं बिल्कुल आगे आप उनको पिक्चराइज करोगे जैसे वो धोती पहने हुए वो डांस करते हुए मटकते तो हुए गा रहे हैं जब किसी से नैन ल जाते हैं तो मन में कुछ होता है इसके भाव ये है।, अच्छा, अच्छा। है अपने से के के लिए हुँ, हुँ। तो पूरी मस्ती में शरारत के साथ इस को गाए रहे हैं और खोई गवा मनवा मेरे तिरछी नजर का हल्ला गौरी को देख बिना निंदिया न हमका मजेदार चलिए बहुत ही अच्छा आपने इसका जो भाव है वो सुनाए आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को जो है एक जिज्ञासा हो गया होगा कि पहले गाना सुन लेते हैं <laughs> तो चलिए सीधे गाने की तरफ खुश रहो खुशियां बाटो लागा हमारे गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ गारैन लड़ हैं लड़ जायेंड़ जाह तो मनवा माँ कथक होई बेकरी प्रेम का चुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा मा कसक होई बेकरी रूप को मन मसई बातों बुरा का होई है रूप को मन मसैबा बातों बुरा का होई हो तो से प्रीत लगैबा कोहु तो से प्रीत लगैबा तो बुरा का होई है प्रेम की नगरी म कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी म कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ है नैन लड़ है तो मनवा मा कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई करी नैन लड़ जाई है तो मनवा मा कसक होई करी मन मोर तिरछी नजर का हल्ला, हल्लावा मन मोर तिरछी नजर का हल्ला गोदी को देख बिना गोदी को देख बिना निंदिया ना आवे हमका फांस लगे तो करजवा मा खटक होई बेकरी, फांस लगे तो करजवा मा खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाये लड़ जई है तो मनवा कसक होई झाक दिनक दिन ताक थिन झाक दिन दिनक दिन ताक तक आख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है प्यार की मीठी गजल प्यार की मीठी गजल मनवा भी मन है जांच बज है तो कमरिया माँ लटक होई करी झाज बज है तो कमरिया मा लटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा मा कथक हो, हो करी प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी जब लड़ी है तो भैया मन में करी नहीं है जन्म भैया मनमक संक्रांत करी के। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 सौ खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनाया विभाजी गंगा जमुना इस एलबम से और इस फिल्म की एक बात ये रही कि जब इसका सेट तैयार करना था एक पूरा गांव बसा दिया था डायरेक्टर साहब ने और ऐसा वो माहौल तैयार किया था और इसमें जो गाना आपने अभी बताया सुनाया ये गाना भी एक गाँव के इस माहौल में बनाया गया है और उसका ही फ्लेवर इसमें दिया गया है तो ये गंगा जमुना इस एलबम से था और शकील बनाई साहब ने लिखा हुआ मोहम्मद रफी साहब का मस्ती भरा आवाज में गाना था साहब का संगीत से सजा तो बहुत ही अच्छा लगा हमें सभी श्रोताओं को भी अच्छा ही लग रहा होगा और इतना मस्ती भरा गीत सुनकर किसको अच्छा नहीं लगेगा है ना <laughs> गुल गुल गुल गुल। आप बताए आपको हाँ मुझे मेरे पैर तिरक रहे थे चलिए अब अगला गाना कौन सा लेकर आई है आप आपके पैर कंटिन्यू इसलिए गाना अगला भी मस्ती वाला ही अरे। नैन, है कहां, दिल है है। जहां। बहुत गाना है है। है वही बहुत क्या क्या बात बात कि जब नैन मिल जाते हैं है। <laughs> फिर चैन काम करता है तो एक प्रीतम चाहिए और प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का साथ बहुत ही सुंदर गाना है जी, जी, जी. बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया है बसंत बहार इस से है जो 1950s और और 60s के बीच में ये फिल्म थी थी ब्लैक एंड ही शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा है लता एंड मन्नाडे साहब ने इसे गाया है शंकर जयकिशन का संगीत से सजा नए मिले चैन कहा दिन है वही तू है जहा खुश रहो खुश या के चले दिल में वाले के चले दो नैना तेरे दे, ओ धोगोरी दो नैना तेरे बाबदे बात करें तो उस समय भरत भूषण साहब बहुत ही पॉपुलर थे और उनके साथ निम्ही जो है वो भी पॉपुलर रही ओम प्रकाश और कमकुम इस फिल्म के कलाकार रहे और ये फिल्म भी जो है एक अलग स्टोरी जो है बताई गई थी और ये फिल्म जो है एक आ, आ, इसकी जो स्टोरी है वो एक आ, इंग्लिश फिल्म यानी अंग्रेज स्टोरी अंग्रेजी स्टोरी को ट्रांसफ़र किया गया था और हिंदी में उसको पिक्चराइज़ किया गया था तो चलिए फिर इसके बाद ये लैंग्वेज जो है बदलता गया फिर हिंदी में बना तो फिर उसके बाद इस कहानी को कन्नड़ा वाले ने भी अपने उपन्यास के माध्यम से उसको वापस रिलीज किया किसी और नाम से तो आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास ये मैं अगला गाना गाना भी नारे <laughs> तो मजेदार जनाबे आली तुमको अच्छा, हमको तुम से है प्यारो जनाबे आली <laughs> तो इसमें वो शशिकला की आंखों की तारीफ कर रहे हैं और ये बोलती हैं उनकी एक जुब होती है इसमें इस, इस, इस नहीं नहीं बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ हुँ, हुँ, अपनी प्रेमिका की तारीख करते हुए ये दोनों ही नाचते हुए गाने और कुल मिला इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है जी, और जी, बहुत ही चुल चुल वाला गाना है क्या बात है क्या बात है चलिए मुझे लगता है आप जंगली फिल्म का ये गाना याद करा है जो फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें शमी कपूर साहब हीरो थे सायरा बानू शशिकला ललिता पवार ये और भी कलाकार इस फिल्म में थे और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसमें सारे ही गाने हिट है लेकिन अभी जो गाना आपने सुनाया है वो भी आपने याद किया जो गाना वो भी बहुत ही खूबसूरत है तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ बाटो मजेदार ओ जनाबे आली नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली हम प तुलसे प्यार ओ जनाबे आली हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली।, आली नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली तुमसे क्या हमने गुनाह किया प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया आपके इशारों पे खुद को तबाह किया बनते हैं हम ही गुनेगार ओ जनाबे आली तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली खुश रहो नमस्कार आप सुन लिखा था और आशा भोसले मुकेश सामने से कहा था शंकर जयकिंग संगीत से सजा ये गाना था तो आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा और विभाजी कैसे आप <laughs> जी बिल्कुल ठीक और गाने को और को एंजॉय थोड़ा सा मुझे लगता है है ज़्यादा हो गया थोड़ा सा थोड़ा सा सा एक हल्का सॉन्ग नैना पिया तो आवन किया <laughs> तो तो हर की कि ये जो नैन है ना ये ये भी अपने प्रीतम को हमेशा सामने ही देखना चाहते हैं इसलिए ये थोड़े कभी बरस भी पड़ते हैं और कभी ये डिमांड करते हैं कि बस चौबीस घंटे सामने हो। <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये जो आपने गाना याद कराया है एक सस्पेंस फिल्म थी उस समय नाइनटीन सिक्सटी के, के करीब ये फिल्म रिलीज हुई थी वो कौन था वो कौन थी ये फिल्म जो है नाम से भी थोड़ा सा अलग ही लग रहा है लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक थ्रिलर है सस्पेंस है तो मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना ये फिल्म भी तो वह सुनते हैं इस गाने को उसके बाद फिर इसके बारे में बातें करते हैं खुश रहो खुशियां बांटो सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है सफलता हमारा परिचय दुनिया दुनिया को करवाती है है और और असफलता हमें की बात बताती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गाना आपने सुना वो कौन थी इस एल्बम से जो 1964 में रिलीज हुई थी राजा मेहंदी अली खान का लिखा लता मंगेशकर का गाया मदन मोहन का संगीत से सजा आपने गाना सुना और ये फिल्म जैसे मैंने कहा एक थ्रिलर फिल्म थी बहुत ही सस्पेंस वाली फिल्म थी लास्ट तक वो गुटी जो है खुलती नहीं है और बहुत आखिरी में वो पता चल जाता है हमें फिल्म अगर आप ध्यान से देखते हैं तब और इसमें मनोज कुमार को एक डॉक्टर का डॉक्टर का रोल दिया है और एक रहस्यमय औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है और फस उसके बाद वो उसी रहस्य को सुलझाने में पूरी फिल्म में अपना टाइम उन्होंने उस फिल उस रहस्य को सुलझाने में लगाई थी तो ये एक राज खोसला साहब के डायरेक्शन में बनी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।, है बहुत, बहुत आगे आगे हैं। राजोसला <laughs> जी, जी, जी, कैसे है आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपने कहा आखिरी मोड़ पे हैं। है, है, <laughs> है जादू भरे है जादू खरे अच्छा, अच्छा। तो ये, जा, ये जादू ही होता है आँखों में प्रेंग, प्रेंग का एक दूसरे की तरफ से चले आते हैं ओ। तो जादू ही समझता होता है एक दूसरे के बहुत खरीद लाने का तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है हम पे छुप छुप के जुल्म करे वो गोरी तेरे मैना भरे मैना है जादू खरे चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और आज बहुत सारे गाने आपने जो भी सुनाए वो आंखों से जुड़े हुए थे हमें भी अच्छा लगा एंड अभी आखिरी जो गाना आपने याद कराया है ये गाना बेदर्द जमाना, जमाना क्या जाने बेदर्द जमाना क्या जाने नाइनटीन सिक्सटी के करीब ये फिल्म रिलीज हुई थी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और अशोक कुमार निरुपमा राय और जबरीन अलील जबरीन जलील इसमें काम किया था इन लोगों ने तो ये भी एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें ये कहानी बताई गई थी तो भरत व्यास जी इस गाने को लिखे थे मुकेश जी ने गाया था कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये गाना हमारे श्रोताओं के लिए आखिरी में हम लोग देंगे और जाते जाते हम लोग इस गाने को सुनाते ही जाएंगे लेकिन साथ में मैं कहना चाहूँगा जी थैंक यू सो मच हमारे के साथ हूं, ये इस पे, इन गानों पे काम कर तो रही होती हूँ उसको सुन रही होती हूँ चुन चुन के रखती हूँ की कौन सा हमारे श्रोताओं को गाना अच्छा लगेगा क्योंकि ये बड़े पुराने गाने हैं और पुराने गाने सुनने वालों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं।, चुनते हैं तो मैं भी बहुत करती और अपने बहुत बहुत थैंक यू, यू विभाजी बहुत ही अच्छे कलेक्शन आपने सुनाए एंड बहुत ही अच्छा लगा हमें मजा भी आ गया और हमारे श्रोताओं को भी उतना ही आनंददायक होगा जितना मुझे और जाते जाते एक लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा हमारे सभी श्रोताओं को काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए आप सुन रहे हैं रेडियो पुनरी आवाज चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में होगी फिर मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशिया बांटो र चले पर देख न पाए चुप चुप वार करें तीर चले पर देख न पाए चुप चुप वार करें ओ, -ओ, -ओ कजरा लगा के नजरें घुमा के सीने के पार करें आए तेरे है जादू, बरे, है जादू भरे हो गोरी तोरे मै है जादू भरे हो हम छुप छुप जुलम करे ओ गोरी तोरे मै है जादू भरे भोले भाले मत के प्याले भोले चलक चलक मत के प्याले छलक छल के ओ देख अदा दिल के रह जाए जल झलके आए तेरे न जादू भरे हो तुपुछु तुपुछु गोरी तोरे मै न जादू भरे हो हम पे चुप चुप गुना मु करे हो गोरी तोरे मै न जादू भरे छुप छुप बार करें तीर चले पर देख न पाए छुप छुप बार करें ओ, -ओ, -ओ कचरा लगा के नजरें घुमा के सीने के पार करें आए तेरे नैना है जादू बरे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे ओ हम पे चुप छुप जुल करे ओ गोरी चोरे है जादू भरे